परमात्मा निवास होता है सत्संग में हरि का वास होता है राम परवाना भेजिया वाचत कभी राोए क्या करूं तेरी वहीं को जहां साध संगत नहीं होए, जहां हो संगत नहीं वो वहीं भी सुखद नहीं लगता और जहाँ सत्संग होता है वो नरक भी दुखद नहीं लगता सत्संग के ऐसी महिमा है सात स्वर्ग अप सुख धरिये तुला एक संग तुली न पहुंचे सकल मिलाए जो सुख लो सत संग रामचंद्र की एक ऐसा जीवन रस है की सारे थकान मिटा देता है सारी बेवकूफी हटा देता है सारा बोझ हटा देता है बिना सत्संग के कोई चाहे कि मैं सुखी हो जाऊं, नहीं हो सकता है विचक्षण बुद्धि वाले महापुरुषों का विचारकों का सबका एक मत है बिना सत्संग के कोई सदा सुखी हो जाए संभव नहीं आकाश को चर्म किनारे लपेट के बगल में रख दे तो आदमी बिना सत्संग के सुखी हो सकता है सत्संग का त्याग करना महान पापों का फल है और सत्संग प्राप्त होना महान पुण्यों का फल है कई लोगों को ऐसी भ्रांति होती है कि भाई हमने क्या पाप किए कि कथा में जाए सत्संग में जाए भगवान के दर्शन करें तो सत्संग पाप के हों तो सत्संग से पाप धुलते हैं और जब पापी नहीं किए तो सत्संग में जाने की क्या जरूरत तो भैया मेरे तुमने पाप किए हो तो सत्संग में जाना चाहिए पाप नहीं किए तो सत्संग में नहीं जाना चाहिए और पुण्य पाप का मिश्रण होता है तभी मनुष्य जन्म मिलता है पाप का पाप का फल है दुख तो जन्म लिया तो दुख भोगा था कि नहीं भोगा तो जब जन्म है तो दुख तो पाप का फल दुख है तो पाप है तभी तो देह धारण किया है पाप का फल है दुख जन्म लिया ये दुख जरा आये तो दुख व्याधि आई तो दुख और मरे तो भी दुख ये तो पीछे लगे हैं। और सही अर्थ में सत्संग पाप किया हुआ व्यक्ति सत्संग में अति पापी व्यक्ति जा नहीं सकता शिवजी अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने को जाते हैं रामायण की बात आती है। शिवजी ने क्या पाप किए थे और लंका में जब भगवान रामचंद्र जी लंका जीत कर देवों से गंधर्वों से यक्षों से किन्नरों से पूजित हो रहे थे आकाश में पुष्पों की वृष्टि हुई जय घोष हो रहा था तब शिवजी भी प्रकट हुए महाराज बहुत बहुत आपको धन्यवाद आपके अभी तो दर्शन हुए लेकिन मैं लंका में आऊंगा कुछ मांगना है ओ, मैं अयोध्या में आऊंगा कुछ मांगना अयोध्या में जब राजभिषेक हुआ है तब शिवजी वहां आए और कह रहे हैं महाराज आप तो भीड़ भार में है मेरे तरफ भी तो देखो बार बार बरमा गहू हर्ष दियो श्रिया बार बार यही बार मांगता हूँ हर्षित होकर तो देना बार बार मांगने वाले के प्रति जरा गुस्सा आ जाता है आप गुस्सा मत करना बार बार, बार बरमा गहू हर्ष दियो श्री पद सरोजन पाये भक्ति सदा सतसंग आपकी अनुपाय पद सरोजनी आपके पदों तक पहुंचाने वाले आपके रस तक पहुंचाने वाले मुझे भक्ति और सत्संग देना और कुछ नहीं चाहिए सुखदेव जी महाराज समाधि में मत लेकिन जब अठारह हजार श्लोक भागवत के वेद व्या ने रचे शिष्यों को कहा कि सुखदेव जी जैसे वृत को अगर आकर्षित करना है तो इन भक्ति के पदों से ज्ञान के पदों से सत्संग के पदों से आकर्षित होगा और किसी प्रलोभन से आकर्षित होंगे अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक रटाए और फिर तुम वहा जंगल में मुंज घास वगैरह लेने जाते हो तब ये गाय कर और सुखदेव जी के कान पड़े ऐसे आलापना सुखदेव जी के कान पड़े बोले आ, ये कौन गा रहा है सुखदेव जी समाधि से उठे उनको पूछा और फिर भागवत सीखे और वही भागवत परीक्षा को सुनाया और उस निमित्त से अभी लाखों लाखों लोग भागवत का स्नान कर रहे भक्ति सत्संग एक अमोक शास्त्र है योगी योग में शिथिल हो जाए भक्त भक्ति में शिथिल हो जाए तपस्वी तप में शिथिल हो जाए त्यागी त्याग में शिथिल हो जाए जबकि जप में शिथिल हो जाए धर्मात्मा धर्मानुष्ठान में शिथिल हो जाए सदाचारी सदाचार में शिथिल हो जाए लेकिन सत्संग में जाने के बाद सबको कुछ न कुछ मिल जाता है ये सत्संग की महिमा है। इसीलिए सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष पचा है हजार काम छोड़कर भी सत्संग सुनना चाहिए बिनु सतसंग हरि कथा ते बिनु मोह न भाग मोह गए बिनु राम पद होवन दृढ़ अनुराग सियावर राम सत्संग हमें ये सिखाता है कि जीवन में सात्विक गुणों के श्रवण से सात्विक वस्तुओं के सेवन से और साधु पुरुषों के अनुसार वर्तन करने से सात्विक वृत्ति उत्पन्न होती है श्रुतया सत्वपुराण सेवया सत्वस्तुन अनुकृत्याच साधुना सत्वृत्ति प्रजाते श्रीमद श्रीमद्भागवत का ये श्लोक है आदमी में तामसी और राजसी वृत्ति जब जोर पकड़ती है तो खिन्न अशांत और बीमार होता है उद्विघ्न होता है सब कुछ होते हुए भी दरिद्र रहता है और जब सत्व गुण बढ़ता है तो सब कुछ होते हुए अथवा कुछ भी न होते हुए भी महा शोभा पाता है सत्व संजाय से ज्ञानम सत्व गुण मरने से ज्ञान में प्रगति होती आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध ही आहार शुद्ध रहता जाए भोजन आहार है जिहा का आहार भोजन है और देखने का आँखों का आहार दृश्य है कानों का आहार शब्द है नाक का आहार गंध है और त्वचा का आहार स्पर्श है स्पर्श करने की इच्छा है तो ठाकुर जी के कदमों को स्पर्श करें, स्पर्श करने की इच्छा है तो ठाकुर जी के चढ़ाए हुए पुष्पों को आंखों पे लगाएं, देखने की इच्छा है तो प्रभु के रूप को निहारे हैं। अथवा जो रूप देखे उसमें प्रभु की भावना करे सुनने की इच्छा है तो प्रभु के गीत सुने बोलने की इच्छा है तो प्रभु के विषय में बोले और सुनने की इच्छा है तो प्रभु के विषय में सुने उस आदमी को जल्दी से जल्दी परमात्मा साक्षात करा जाता है बेरा बार हो जाती तत्वम पंचदशी में आया उसी का श्रवण करे तत्कथनम उसी का कथन करे अन्य तत्बोधनम उसी का अरस विचार विमर्श करे अपने से बड़ा जो हूँ ज्ञान में भक्ति में उनके चरणों में आदर से बैठकर भगवान की भक्ति करने चाहिए सुननी चाहिए अपने बराबरी के हो उनके साथ बैठ कर तत्व चर्चा विचार विमर्श करने चाहिए शंका पैदा करके समाधान करना चाहिए शास्त्रार्थ जैसी बात छेड़ देनी चाहिए और अपने से छोटे जो हैं उनके आगे उसका उपदेश करना चाहिए इससे ज्ञान पुष्ट होता है भक्ति पुष्ट होती है। नाभाजी महाराज ने भक्तमाल बनाई थी वो तो भक्तमाल, भगवान की भक्ति और भक्तों की चर्चा भक्तों के जीवन चरित्र और भक्तों की लाज रखने में और भगवान कैसे तत्पर रहते हैं और भगवान भक्ति के लिए कितने उत्कंठ रखते हैं। एक भक्त ने सुना था कि जहाँ भक्त होती है वहां भगवान होते हैं भगवान के प्यारे संत होते हैं एक भक्त आ गया नाभाजी महाराज के पास मुझे महाराज आपकी भक्तमाल मुझे दे दो भैया तुम्हें भक्तमाल दे दूं क्या करोगे मैं ले जाऊंगा घर तुम पढ़े लिखे तो मालूम नहीं होते बोले पढ़ा लिखा तो नहीं लेकिन मैंने सुना है जहाँ भक्तमाल होता है वहां संत होते हैं भगवान होते हैं मैं इसका पूजन करूंगा इसमें संतों की वाणी है संतों की वाणी है तो मैं इसका पूजन करूंगा इसको भोग धरूंगा इसका पूजन करूंगा इसकी प्रकर्म करूंगा इसके आधार जोड़ से बैठूंगा भक्त की श्रद्धा विश्वास देखकर नाभाजी महाराज ने कहा कि भैया मुझे दूसरी लिखनी पड़ेगी चलो ये तो ले दूसरी लिख ली भक्तमाल दे उस भक्त ने क्या कि भक्तमाल को सुंदर वस्त्रों से सजा दजा के प्रतिदिन उसकी पूजा करे परिक्रमा करे उसके के बैठ जाए उसमें जिन संतों की वाणी है संतों के अनुभव है कई संतों का अनुभव कई संतों की वाणी एक इस ग्रंथ में है पीपा महाराज कबीर जी महाराज नामदेव महाराज ज्ञानदेव महाराज ऐसे से संत तुकार महाराज इन संतों का सुमरण करते करते वो प्रतिदिन भक्तमाल का पूजन करता था पढ़ा लिखा नहीं था सत्संग जिस ग्रंथ में लिखा है ग्रंथ का पूजन करता था अपन लोग भी वरघोड़ा निकालते ना श्रीमद् भागवत का रामायण का सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रखते हैं देखा जाए तो कागज और च्याई के सिवा तीसरी चीज तो है नहीं लेकिन वो कागज और च्याई है होंगे बाराखड़ी के शब्द होंगे बावन अक्षर माति का अक्षर होशु होश जो तुम स्कूलों में कॉलेजों में पढ़े हो पढ़ाते हो उन्हीं अक्षरों का तो मिश्रण होगा उसमें लेकिन हो फिर भी वे अक्षर जब सत्संग के द्वारा चले जाते और उस दंग से जाते हैं तो वो वो किताब नहीं बचती वो और कागज नहीं बचता वो शास्त्र हो जाता है और हम सुधार करके शोभा यात्रा निकाल के अपने को पुण्यात्मा मानते तो सत्संग सत्य वस्तु का बोध कराने के लिए होता है और सत्य वस्तु का बोध जब तक नहीं हुआ तब तक असत्य में आदमी चिक नहीं सकता क्योंकि असत असत जो है न शास्वत नहीं है असत्य शास्वत नहीं है संसार में दो चीजें हैं एक होता है विषय भोग विषय सुख और दूसरा होता है आत्म सुख लोग बोलते हैं कि इच्छा छूटती नहीं इच्छा छोड़ना कठिन है लेकिन संत बोलते हैं कि इच्छा पूरी करना असंभव है जय जय लोग बोलते हैं इच्छा छोड़ना कठिन है और संत बोलते हैं इच्छा पूरी करना असंभव है इच्छा पूरी नहीं होती इच्छा गहरी होती है। जो कठिन काम है वो तो हो सकता है लेकिन जो असंभव काम है वो नहीं हो सकता है तो हमें इच्छाएं खींचती है उसलिए सत्य वस्तु से हम दूर हो जाते हैं इच्छाएं किस विषय की खींचती है कि या तो देखने की सुनने की सुंगने की चखने की स्पर्श करने की शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच प्रकार के विषयों की इच्छा में गतिती है अब आज हमारी जो स्थिति है आज हमारी जो अवस्था है इसके जवाबदार हम हैं। देर सदे इच्छाएं घूम फिर के उस अवस्था में आती है लेकिन इच्छाएं आकर अवस्था दे जाती लेकिन मिटती नहीं और दूसरी बन जाती इच्छा निवृत्त तो नहीं होती पूरी नहीं होती विषम इच्छाएं होती है उसी हम दुखी और सुखी होते हैं सजाती इच्छा जो इच्छा हुई वो पूरी हुई तो वो इच्छा गहरी चली गई। पूरी होने के समय इच्छा थोड़ी देर के लिए इच्छा पूरी हुई थोड़ी देर के हर्ष हुआ लेकिन जिस वस्तु से सुख मिला उस वस्तु ने हमारे अंदर गहरी एक लकीर खींची और जिस वस्तु ऐसी दुख मिला उस वस्तु ने हमारे अंदर भय की लकीर खींची इच्छाएं पूरी नहीं हुई लेकिन इच्छाओं ने हमारे चित्र को टुकड़े टुकड़े कर दिया अब क्या करना चाहिए एक तो होती है सत्य वस्तु और दूसरी होती है असत्य तो मन के पुरने जो है कल्पनाएं वो असत्य कल्पनाएं ये करूं तो सुखी होंगे ये करूं तो सुखी होंगे ऐसे करके हमारे जीवन को टुकड़े टुकड़े कर देती और सत्य वस्तु ये होती है कि सत्संग के द्वारा सत्वगुण बढ़ाकर हम सत्य स्वरूप अपने स्वरूप को पालें जैसे दो चीजें होती है एक होती है नित्य दूसरी अनित्य तो बुद्धिमान आदमी अपने लिए अनित्य वस्तु पसंद करने के बजाय नित्य वस्तु पसंद करेगा असत्य वस्तु पसंद करने के बजाय सत्य वस्तु पसंद करे वो बुद्धिमान है जो नित्य है उसको पसंद करना और जो अनित्य है उसका उपयोग करना तो देह पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा अनित्य है और अभी भी बदल रहा है जो वस्तु मिली नहीं है मेरे पास नहीं है अभी आई पहले नहीं थी मिली तो जो मिली है तो पहले तो नहीं थी वही मिली जो पहले नहीं थी वो मिली और जो मिली है उसको छोड़ना पड़ेगा ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मिली हुई आप सदा रख सके आपको मिली हुई वस्तु तो पहले नहीं थी तभी तो मिली हुई है जो मिली हुई वस्तु है वो आपकी नहीं है जय जय जो मिली है चीज वो आपकी तो नहीं है ना मिली है जो मिली है वो तुम्हारी नहीं है जो मिली है वो तुम्हारी नहीं है तो जो तुम्हारी नहीं है वो तुम्हारे पास रहेगी भी नहीं के जी या तो काठी बात है नहीं काठी नहीं का बात है एकदम समझ आज जो वस्तु तुम्हारी न थी मड़ी मड़ी तुम्हारी नीती तुमने मड़ी वस्तु नहीं तुमने मड़ी तुमने मड़ी तुमको मिली जो चीज है वो तुमको छोड़नी पड़ेगी या वस्तु तुमको छोड़ के चले जाएगी चाहे फिर नौकरी हो चाहे मकान हो चाहे परिवार हो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो चाहे कुटुम्ब हो चाहे घर हो चाहे गाड़ी हो चाहे देह हो देह तुमको मिला है तो देह को छोड़ना पड़ेगा बचपन तुम्हें मिला था बचपन छूट गया जवानी तुम्हें मिली थी जवानी छूट गई बुढ़ापा तुम्हें मिला है बुढ़ापा छूट जाएगा, मौत तुम्हें मिलेगी मौत भी छूट जाएगी, लेकिन तुम नहीं छूटोगे क्योंकि तुम शाश्वत जो मिली हुई चीज है उसको आप रख नहीं सकते और अपने आप को आप छोड़ नहीं सकते कितना सरल सत्य है कितना सनातन सत्य है कितना स्वाभाविक है जो मिली हुई है उसको आप रख नहीं सकते और जो आप हैं उसको आप छोड़ नहीं सकते सही अर्थ में तो ये बात है कि लोग बोलते हैं संसार को छोड़ना कठिन है लेकिन संतों का अनुभव यह है सत्संग का अनुभव यह है सत्संग से हमने ये जाना है कि संसार को छोड़ना कठिन नहीं संसार को रखना असंभव है और परमात्मा को छोड़ना असंभव है संसार को रखना असंभव है और परमात्मा को छोड़ना असंभव है कठिन नहीं असंभव इम्पोसिबल ईश्वर को आप छोड़ नहीं सकते और जगत को आप रख नहीं सकते देखो कितना सरल सौदा है बचपन आपने छोड़ने की मेहनत की क्या अपने आप छूट गया बचपन छोडूं बचपन छोडूं कोई रट लगाई थी जवानी छोडूं जवानी छोडूं कोई चिंता की थी छूट गया बुढापा छोड़ू बुढ़ापा छोड़ू नहीं आप रखना चाहे तो भी छूट जाएगा। ऐसे ही अपमान छोड़ू निंदा छोड़ू या स्तुति छोड़ू ये अपने आप छूटते जा रहे एक साल पहले जो तुम्हारा निंदा का या स्तुति का प्रसंग था अभी पुराना हो गया तुच्छ हो गया पहले दिन जो निंदा आई बड़ी भयानक लगी पहले दिन जो स्तुति आई बड़ी मीठी लगी लेकिन अब देखो पुराना हो गया उन दिनों को याद करो जब मंगनी हुई थी अरे बाबा मारे गुल्लू अरे मंगनी हो गई अरे गुल्लू बाबा फिलहाल तुम याद कर ले तुम्हारी सगाई हुई थी उस दिन याद करना अभी दाड़ी को और बात सगाई थी थी ए वक्त खुशी ने छोड़व पड़ी जती रही पी का तो काकी कई थी वक्त आवा ते जरा वर राजा थ नशा ने छोड़व पड़ो कि छूटी गयो छूटी गय पमेश बाप थे छोकरा मखते हाँ हाँ छोड़व पड़ोटी गो संसार की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कोई स्थिति नहीं कि जिसको आप रख सके आपको छोड़ना नहीं पड़ता है महाराज छूटा चला जा रहा लोग बोलते हैं संसार को छोड़ना कठिन है अरे संसार को रखना असंभव है महाराज कठिन नहीं है संसार को थामना असंभव है और अपने को हटाना असंभव है जिसको आप हटा नहीं सकते वो है सत वस्तु और जिसको आप रख नहीं सकते वो है सत वस्तु तो असत्य का उपयोग करो और सत्य का साक्षात्कार करो बस सत्संग यही सिखाता है असत्य का उपयोग करो और सत्य का साक्षात्कार करो फिर चलो दूसरी दुनिया में एक कदम और दो वस्तु देखी गई है एक वह वस्तु है जो बह रही है और दूसरी वह वस्तु है जो रह रही है बह रही है और रह रही है बहने वाली को बहने का मजा लो और रहने वाली का साक्षात्कार करके रहने का मजा लो। तुम्हारा लोहन जायज है। आदमी तब दुखी होता है जब बहने वाले को रखना चाहता है और रहने वाले से पीछ करता है तभी आदमी दुखी होता है जब जब दुख और मुसीबत से आदमी घेरा है तब तब वो समझ ले कि बहने वाले मिथ्या जगत की आसक्ति उसको परेशान कर लेगी और रहने वाले आत्मा के विषय उसकी प्रीति नहीं है उसका ज्ञान नहीं कुछ उसीलिए परेशान जब भी परेशानी आए, दुख चिंता भय शोक के तमाम प्रकार की जागतिक जो भी मुसीबतें हैं सारी मुसीबतों का एक, एक इलाज है कि बहने वाली को बहने वाला समझो और रहने वाले से प्रीति कर दो सारी मुसीबतें शोक चिंताएं चली जाएगी हम तभी चिंतातूर होते हैं तभी दुखी होते हैं तभी परेशान होते हैं कि बहने वाली परिस्थिति को सत मानते और रहने वाले मय को इतना आदर नहीं देते रहने वाले के तरफ हम पीठ करके बैठे तो जो बहने वाली है उसके बहने का मजा लो और जो रहने वाली चीज है उसके रहने का मजा और जकतनीयता जिसने सृष्टि की वो तुम्हारा शत्रु तो नहीं है सृष्टि करता कोई भूत प्रेक तो है नहीं कोई असुर और राक्षस ने तो सृष्टि की नहीं सर्व परमात्मा ने सृष्टि की है अगर भक्ति की दुनिया से देखते हो तो जब परमात्मा ने सृष्टि की है तो परमात्मा तुम्हारा शत्रु तो नहीं है सुहृदम सर्वभूतान तो वो जो भी करता है जब तुम्हें दुख परेशानी या संघर्ष आता है तो वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम अपनी मान्यता को बदलो अपने ज्ञान को अपनी पकड़ों को बदलो एक लड़के ने अपने भाई से कहा कि आज तेरी खैर नहीं पप्पा आएंगे अब तेरी ऐसी पिटाई होगी ऐसी पिटाई होगी कि जिंदगी भर तू याद करेगा बाबा अचे प्यो बाबा आ रहे हैं पिताजी और आज तेरी ऐसी पिटाई करेंगे मैं कहते आया हूँ तेरी सब बातें बता के आया आऊ तो ऐसा ऐसा तूफानी है तो मैं सब बता के आया अब पिताजी ऐसी पिटाई करेंगे ऐसी पिटाई करेंगे तो तू सीछा से समझे सारी जिंदगी याद करेगा दूसरे ने कहा कि पिताजी जब पिटाई करेंगे तो मेरे भलाई के लिए करेंगे मेरे दोष निकालेंगे इसमें तेरे को क्या फायदा होगा <laughs> पिटाई मेरी करेंगे तो मेरे पिता है मेरे भलाई के लिए ही तो करेंगे तू मेरी पिटाई देखे तेरे को क्या फायदा होगा तो आने वाले बहने वाला दुख अभी तो आया नहीं तो पहले दुखी क्यों हूँ मेरी पिटाई करेंगे हाय मेरी पिटाई करेंगे अभी मैं दुखी क्यों हूँ पिटाई करेंगे तो मेरे दोष निकालने के लिए करेंगे अगर पिता है ऐसे ही जगत में आपको प्रतिकूलताए आती है दुख आता है संघर्ष आता है तो वो पिता तुम्हारी पिटाई करता है तो दोष निकालने के लिए आसक्ति निकालने के लिए अहंकार निकालने के लिए ममता निकालने के लिए बेवकूफी निकालने के लिए प्रतिकूल देता है इसमें चिंता की क्या बात और वो बेवकूफी निकालने के लिए ये, ये प्रतिकूल प्रसंग पैदा करके तुम्हें कहता कि संसार है देख लो ये बहने वाली चीज को रहने वाला समझकर तुम सदा एक जैसा रहना चाहते थे एक जैसा तो ब्रह्मा जी का पद भी नहीं रहा तो तुम लोगों का पद और तुम लोगों का मकान और दुकान भाईबंदी और दोस्ती एक जैसी कैसे रहेगी कई लोग फरियाद करते मेरा पति पहले जैसा था नहीं आएगा मेरी पत्नी पहले जैसी नहीं रही, मेरा छोरा पहले जैसा नहीं रहा अरे भैया तू पहले जैसा कहाँ रहा तेरा शरीर पहले जैसा कहाँ रहा तेरा मन पहले जैसा कहाँ रहा खून पसीना बाता जा तान के चादर सोता जा ये किसी तो हिलती जाएगी चलती जाएगी तू हंसता जा रोता जा तो ये बदलाव होती है पति पत्नी का प्रारंभ में जो प्रेम होता है बच्चा आने के बाद प्रेम बढ़ जाता है बच्चे के प्रति दूसरा बच्चा आता है तो पहले के बच्चे का प्रेम दूसरे बच्चे के प्रति पड़ जाता है और तीसरा बच्चा और तो चौथा तो आ जाता है तो महाराज फिर संसार की वस्तुओं के तरफ प्रेम पहुंच जाता है और बच्चों से प्रेम उठ जाता है और बच्चे जब बड़े होते तो पहले बच्चे का छोटे बच्चे का जो माँ गोद में प्यार था बड़ा हो जाता है तो थोड़े उतना प्रेम रहता है पहले जब मम्मी करके यूं आलिंगन करके चरणों में गिर पड़ते थे गोद में गिर पड़ते थे माँ को आलिंगन कर लेते तो चिपक जाते थे अभी जाकर माँ को चिपको तो आएगा क्या मजा नहीं आएगा बदलती जाती परिस्थितियाँ इंद्रिया बदलती जाती है मन बदलता जाता है चित बदलता जाता है तो कृपानाश इस बात को मानना पड़ेगा कि बहने वाली चीज है इंद्रिया बहने वाली है मन बहने वाला है चित बहने वाला, वाला है शरीर बन। कभी जी सुंदर भजन गाया निरंजन बन में साधु अकेला खेलता है बहने वाली चीज अंजन से दिखती है इंद्रियों से दिखती है और रहने वाली चीज इंद्रियों से नहीं दिखती है इंद्रियां उससे सब देखती लेकिन वो उसको इंद्रियों से नहीं देखा जाता निरंजन बन में साधु अकेला खेलता है बक्खड़ मार्थे गौ विआई, उसका दूध बिलोता है माखण माखन साधु खाए सात जगत को पिलाता है निरंजन बन में साधु अकेला खेलता है तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है शरीर को मैं नहीं मानता शरीर को कुंडी मानता और मन को सोटा मानता है उसका उपयोग करता बहने वाली चीजों का उपयोग करिए तन की कुंडी मन का छोटा हरदम बगल में रखता है पांच पच्चीस मिलकर आए उनको घोट पिलाता है ब्रह्म विद्या की बूटी उनको सत्संग की बूटी घोट के पिलाता है इसलिए देह का उपयोग कर लेता है तो रहने वाली चीज का उपयोग हो बहने वाली चीज का उपयोग हो और रहने वाली चीज में प्रीति हो हम गलती क्या करते हैं के बहने वाली चीज में प्रीति कर लेते हैं और रहने वाली चीज का उन अभागे विषयों के लिए उपयोग करते हैं हम भक्ति का उपयोग करते हैं ज्ञान का उपयोग करते हैं परमात्मा की सेवा पूजा का उपयोग करते हैं बहने वाली चीजों के लिए तब हम था खाते हैं तब हम मारे जाते हैं हमारा जो प्रगति होना चाहिए प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं हो पाता है क्योंकि तन की कुंडी मन का सोता जो बगल में रखना चाहिए हम उसके बगल में आ जाते हैं हम शरीर और मन के बगल में आ जाते हैं इसीलिए हम लोगों के लिए आत्मज्ञान कठिन हो जाता है देवताओं ने दैत्यों के साथ युद्ध खेले सुर अशोक का युद्ध तो परंपरा से चला आ रहा है कई बार दैत्यों ने देवों को परास्त किया देवता भाग जाएं फिर तैयारी करें फिर आयोजन करें फिर लड़ें फिर मार जाए मार खा जाए एक बार देवताओं ने सोचा कि कुछ सामर्थ्य प्राप्त करके फिर युद्ध प्रारंभ करें, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर होता रहता नहीं चमकला चलता रहता है कि नहीं? ये बहने वाली चीजों में होता रहता है अनदिकाल से देवताओं ने कुछ साधन बाधन करके अपने अस्त्र शस्त्र ऐसे दिव्य बनाए कि अब दैत्यों के डाल गले और मंत्र शक्ति में के द्वारा मंत्र के देवताओं का आवाहन करके अस्त्र शस्त्रों में उनकी प्रतिष्ठा करके और शस्त्र बनाए उन शस्त्रों से उन्होंने युद्ध खेला युद्ध खेला तो महाराज दैत्य पराजित हुए इंद्र के सिंहासन पर प्रतिष्ठा हुई इंद्र अब निष्क राज्य करने लगे देवताओं ने मसलित कि अब हम निष्कंठक राज तो करते हैं लेकिन ये दई हार के गए हैं अभी तो जाकर सुनमुन बैठेंगे रोएंगे चिखेंगे लेकिन इनमें जब बल आया तो फिर सुरपुर पे आ जाएंगे जब इनमें कोई बल आ गया कोई योग्यता आ गई तो फिर ये चुप बैठने वाले नहीं तो जिन शास्त्रों के प्रभाव से हमने इनको जिता है वे शस्त्र सुरक्षित रखेगा अगर इधर आ गए वो शस्त्र ले गए अथवा शस्त्र हमारे हाथ से निकल गए तो मुसीबत होगी और उनको पता है कि इनके पास दिव्य शस्त्र हैं तो हमारे पास आए बिना रहेंगे नहीं इसलिए क्या हो कि ये शस्त्र जो अस्त्र शस्त्र एक ऐसी जगह पे रखा जाए कि जब हमें जरूर पड़े तो उपयोग करें और हमें जरूर न पड़े तो उनके हाथ में लगे तो चसुरपुर में तो रख नहीं सकते और असुरों के पास तो ये रह भी नहीं सकते शस्त्र क्या करे खोजते खोजते कोई ऋषि मुनि के आश्रम में रखते है कई साधु संतो ऋषि मुनियों से मिले जुले लेकिन ऋषि मुनि ने कहा भाई तुम दोनों के बीच के झगड़े की मुसीबत हम अपने आस में तो रखेंगे उस जमाने में दधी की ऋषि पर मूर्ति योग बल से पूर्ण समता के सिंहासन पर आरूढ़ और दूसरों के हित में अपने तन पर दे दें इस बात में वे प्रसिद्ध थे देवताओं ने चालाकी की, की चलो दधी ऋषि के पास जाए दी ऋषि के पास गए और कहा कि महाराज इस प्रकार असुर हैं दैत्य हैं कब जोर में आ जाएं कब परेशान करें हमारे यह शस्त्र ले जाएं इसलिए शस्त्र इस हम आपके पास थापण रखते हैं तो दीजी की पत्नी ने देखा कि देवता अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों को हमारे कंधे पर बंदूक करना चाहते हैं झगड़े की पत्नी ने इनकार कर दिया व्यवहार कुशल थी मारे नद्दकी रसीद की पत्नी